ए मेरे दोस्त ऐ मेरे हमदम मेरे मोहसिन मेरे करम फरमा वो मेरा गम था या खुशी मेरी हर जगह तूने मेरा साथ दिया ए मेरे है मेरे हमदम मेरे मोहसिन मेरे करम फरमा कौन था तू कहा से आया था आज तक मैंने बात बात सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार और ये भी एक खास बात है कि कि इस साल साल का आखरी हाँ, क्योंकि इसके बाद अगले साल में मुलाकात होगी तो तो सबसे पहले तो आपको ये बता भैया मुझसे ज्यादा मेरी बेटी की बातों को पसंद किया गया तो ठीक है साहब चलिए धन्यवाद आपका उसकी तरफ से धन्यवाद आपको दे रहा हूं मैं और अब दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज आज भी मैं किसी न किसी की मदद जरूर लूंगा अब आप सोच रहे होंगे आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई कि भैया मदद की जरूरत आन पड़ी? अरे यार मदद की जरूरत इसलिए आन पड़ी कि मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप सभी लोग मेरी आवाज़ सुन सुनकर बोर हो गए नहीं मैं इतना ज्यादा तो नहीं बोलता हूँ मगर हर हफ्ते एक ही आवाज में बोलते रहना शायद आप लोगों को हो सकता है मैं चाहता तो नहीं हूं वो शब्द इस्तेमाल करना मगर हो सकता है कि शायद आप बोर हो गए हो तो खैर चलिए तो आज इसलिए मैं अपने साथ अरे आप समझते हैं ना यार घर की मुर्गी हाँ मेरी पत्नी भी आज मेरे साथ अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहती है और सच बात तो यह है कि आज का जो मुद्दा है ना इसका आइडिया भी उन्हीं का है क्योंकि उन्होंने जब मुझे एक कहानी बतानी शुरू की तो मुझे भी और उसी तरह की कहानियां याद आने लगी तो मैंने सोचा कि यार ये कहानियां तो आप लोगों के साथ शेयर करनी ही चाहिए आप सोच रहे होंगे कि कितनी बातें बना रहा है ये आदमी और असली मुद्दे पर नहीं आ रहा है हाँ साहब मैं असली मुद्दे पर आ रहा हूं मुद्दा यू उठा कि एक रोज हम कुछ दोस्त आपस में बातें कर रहे थे और बातें करते करते अब जैसे कि होता ही है बातें करते करते जमाने की बातें चलने लगी और साहब अब जमाने की बातें चलेंगी तो अब भैया हमारा जमाना तो वही पिछला ही जमाना है तो साहब हम पिछले जमाने की बातों में चले गए और खास तौर से जिस उम्र के दौर में हम गुजर रहे हैं ना यहाँ पर पिछला जमाना ही अच्छा लगता है और पिछले जमाने की हर बात अच्छी लगती अब देखिए इसकी वजह तो बहुत सी हो सकती हैं, मगर आज मैं उन वजहों की तरफ नहीं जा रहा हूं आज मैं खाली उस जमाने की तरफ जा रहा हूं तो साहब जब बात कर रहे थे तो हम लोगों ने उसमें कहा यार ऐसी कितनी चीजें हम लोगों ने देखी हैं तो उस पर हमारे एक दोस्त ने बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाई मैं आपको वो कहानी अभी बताने जा रहा हूं मगर ये तो बता दू कि उस जमाने के किस चीज के बारे में बात कर रहे थे अरे भाई हम उस जमाने की बात कर रहे थे जबकि दोस्त या छोड़िए दोस्त भी नहीं परिचित या छोड़िए परिचित भी नहीं बिल्कुल अनजान लोग मदद करने आ जाते थे और मदद भी ऐसी वैसी नहीं मदद ऐसी जो उस समय आपके लिए वास्तव में बेहद जरूरी हो और आपको कहने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ती थी हाँ भैया वो उस जमाने में क्या वो बोलते हैं त्रिकालदर्शी लोग हुआ करते थे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं त्रिकालदर्शी मेरा मतलब मैं यहाँ पर भगवान का जिक्र नहीं कर रहा हूं हाँ भगवान तो ऑफ ऑफकोर्स त्रिकादर्शी हैं मगर मैं उन मदद करने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि कभी कभी तो आपका चेहरा देखकर बता देते थे कि आपको कुछ मदद की जरूरत है और आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी और आपको मदद हो जाती थी तो अब आता हूँ अपने दोस्त की कहानी पर हमारे दोस्त ने बताया कि साहब वो कानपुर शहर में डी कॉलेज में पढ़ा करते थे और डीएवी कॉलेज में जिस जमाने में वो पढ़ते थे उस जमाने में एनसीसी के साथ एक एनएसएस नाम की चीज भी कॉलेज कॉलेज या स्कूल स्टूडेंट्स के के साथ में स्कूल वालों के लिए नहीं कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ में जुड़ी हुई थी उसमें क्या था कि उसमें आपको राष्ट्रीय सेवा करने का मौका मिलता था यानी कि जैसे आप एनसीसी में वो फौजी ट्रेनिंग लेते थे वहां पर सेवा करने की तो साहब वो कॉलेज के लड़कों को तो हमारे यहाँ तो होता ही है कि साहब अगर आप को, कोई ट्रेनिंग लेनी है जैसे आप, आपको बता दें बैंक में हम लोग भर्ती हुए प्रोबेशनरी ऑफिसर तो कहा गया कि भैया जाइए आपको प्रोबेशनरी अफसर की ट्रेनिंग करनी है और भैया जब हम लोग ब्रांच में पहुंचते थे तो वहाँ पर ट्रेनिंग के नाम पर हम लोगों को कभी तो वो कोई ड्राफ्ट एडवाइस का मार्किंग ऑफ करना पड़ता था या किसी दिन बैठ के ड्राफ्ट बनाने पड़ते थे या कहीं काउंटर संभालने पड़ते थे या कोई पुरानी पेंडिंग वो क्लियर करने का काम मिलता था तो उसी तरह से एन एस वालों को भी एक काम मिला कि आप जाइए और दूर दराज के गांवों में कुछ दीवारों पर पोस्टर लिख आइए और ये वो जमाना था जिस जमाने में पोस्टर्स कौन से लिखे जाते थे बच्चे दो हों हम, हम दो हमारे दो तो उस टाइप के पोस्टर्स बनाने थे आपको और साहब वो सब लग, वो जाते थे तो हमारे वो मित्र जो थे उन्होंने बताया कि वो और उनके एक साथी अल सुबह निकल पड़े अब साहब जाड़े की सुबह और सुबह सुबह चलते चलते किसी स्टेशन पे उतरे और वहां से गाँव गाँव गाँव होने लगे चलने जाने लगे ये हुआ कि भैया शाम की गाड़ी से वापस चले जाएंगे चल जब चलने वाले थे तो उनके दोस्त ने कहा कि भैया कुछ खा पी के चलो कारण कि पता नहीं गांव में कुछ खाने को मिले या ना मिले अब साहब हमारे मित्र की थैली अच्छी थी काफी भोजन उन्होंने समेट लिया आपने उस थैली में थैली मतलब अरे भाई आप समझ सकते हैं, हमारे दोस्त अच्छा उनके खुराक थी तो साहब उन्होंने उस खुराक को अपने पेट में रखा और चल पड़े मगर भैया जब चार पाँच घंटे आप चलते रहेंगे दीवार पर काम करते रहेंगे तो भूख तो लगी आएगी बेचारे ने गांव में पूछा अब ये बात सत्तर के दशक की है तो गांव में पूछा भाई कोई चाय भाई की दुकान है क्या गाँव वालों ने साफ मना कर दिया भैया ये गाँव है यहाँ कहाँ चाय की दुकान अब साहब वो एक बात हो गई कि भैया चाय की दुकान नहीं है खैर काम करते रहे करते रहे दो तीन बजे दिन में उन्होंने कहा यार अब चलो वापस चलते हैं और <coughs> सॉरी रास्ते में कहीं दुकान उकान मिलेगी तो कुछ खा पी लेंगे भूख के मारे साहब अतड़िया कुड़कुड़ा रही थी और जो सुबह से थैली में जो रखा था वो सब तो खत्म हो चुका था चलते चलते चलते चलते, चलते ना कोई दुकान न मकान कुछ नहीं और आखिर में उनको एक गांव में कोई साहब खड़े हुए दिखाई पड़े उन्होंने पूछा कि भाई उनसे इन, इन लोगों ने पूछा कि साहब यहाँ पर कोई दुकान मिल जाएगी जहाँ चाय बिस्कुट समोसा कुछ मिल जाए उसने कहा कि अरे बेटा ये गांव है ये उस जमाने की बात है जबकि गाँव में गांव होता था दुकान नहीं होती थी बोले यहाँ कहा दुकान आगे जाओ स्टेशन है स्टेशन के पास वहाँ दुकाने हैं तो उन्होंने कहा स्टेशन तो अभी बहुत दूर है उसने कहा कि हाँ, होगा चार पांच मील तो साहब ये लोग लोग बेचारे बड़े दुखी हो हो हो गए तो उसने कहा कि बात क्या है कहां से आए कौन हो तुम देखिए ये हमारी ग्रामीण संस्कृति है कि वहां पर इसको पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती किसी को कि तुम कौन हो कहा से आए हो यह कोई प्राइवेसी में दखल नहीं माना जाता और आज की तारीख में आप किसी से पूछिए तो लोग कहेंगे कि हमारा प्राइवेसी हो रहा है तो खैर साहब उन्होंने बता दिया भैया हम लोग डीएवी कॉलेज के स्टूडेंट है एन में आए थे दीवारों पर पोस्टर लिखे हैं और साहब अब जा रहे हैं मगर इतनी सुबह से निकले कुछ खाने को नहीं मिला वो आदमी बड़ा खुश हुआ बोला क्या वाह हमारा लड़का भी डीए में पढ़ा हुआ है अभी तो एयरफोर्स में काम करता है उसकी अभी शादी हुई है और अभी घर पर कुछ शादी के पूरी कचौड़ी लड्डू बचे हुए तो तुम लोग आओ खा लो बिल्कुल अनजान पहली बार इन लोग को देख रहा है और अपने घर ले जा करके शादी के लड्डू और पकौड़ी और कचौड़ी खिलाने तैयार है कल्पना करिए आज की शादी में मुझे याद है कि कहीं पर निमंत्रण मिला था तो उन्होंने कहा कि भैया अगर बच्चे को लेकर आओ ना तो बच्चे को अपनी प्लेट में ही खिला लेना क्योंकि 800 रुपए प्लेट है खाना तो साहब एक तो ये जमाना आज का और वो जमाना तब का जबकि घर पर बुलाकर कचौड़ी और लड्डू खिलाए गए और न सिर्फ खिलाए गए हमारे दोस्त का बताना यह है कि उनको लड्डू न सिर्फ खिलाए गए बल्कि उनको बांध के लड्डू और कुछ खाजा दिया भी गया कि भाई रास्ते में खा लेना तो साहब ये तो एक बात हुई ऐसे ही हमारी पत्नी जो थी उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी अपना एक किस्सा सुनाया तो मैंने कहा कि अब यह किस्सा आप खुद ही सुना दीजिए तो चलिए साहब अगली आवाज जो आप सुनेंगे ये हमारी धर्म पत्नी है और जिन्होंने की गाया हुआ है तो आप जब तारीफ करें तो गाने के साथ में उनके बोलने की भी तारीफ कर दीजिएगा नमस्कार ये कुछ ज्यादा ही बोलते हैं अपने को अमीन सयानी से कम नहीं समझते हैं मगर खैर अमीन सयानी से, से कम नहीं समझे ये कोई बात नहीं है हम खुद इनकी तारीफ़ करते हैं ये बहुत अच्छा बोलते हैं और हम इनके सबसे बड़े फैन हैं तो उस जमाने की बात में हम लोग जब छोटे थे हमारे पापा शायद कभी पहले भी बताया घोड़ा डॉक्टर थे यानी जानवरों के डॉक्टर थे छोटे छोटे ब्लॉक्स में पोस्टिंग हुआ करती थी तो जिस समय की हम बात बता रहे हैं उस समय उनका वो आज़मगढ़ में पोस्टेड थे और पल्हनी ब्लॉक में पल्नी ब्लॉक का जो इनका इनकी डिस्पेंसरी हुआ करती थी वो बिल्कुल रेलवे स्टेशन से सौ मीटर पे थी और वहीं पे पीछे वाले हिस्से में हम लोग रहते भी थे आज़म और हमारी ददीहाल हम जौनपुर से जौनपुर के हैं तो हमारी ददीहाल जौनपुर की थी और हमारे दादी बाबा जौनपुर में रहते थे इत्फाक़ की बात है कि जौनपुर से जो बस आज़मगढ़ के लिए जाती थी वो वहाँ हमारे घर के सामने से होते हुए और ये जो ब्लॉक वाला घर पलनी बजमगढ़ में बस पे बैठ के जौनपुर चले जाते थे और हर सोमवार को सुबह सुबह बैठ के यहाँ आ जाते थे और दस बजे का स्कूल होता था आराम से स्कूल चले जाते थे दो चार हफ्ते ये हुआ होगा कि फिर उसके बाद जो एक बार पापा नहीं जा पाए मम्मी भी नहीं जा पाई कोई आ गया था मगर हम लोगों को जाना था भाई बहनों को वहाँ पे कुछ कुछ बस ड्राइवर और कंडक्टर जो थे समझ गए थे कि यहाँ से ही हम लोग जा जाते आते हैं तो वो वहाँ पे बस रुकी हम लोगों को देख के पापा ने हम लोगों को चढ़ाया और ड्राइवर साहब से पूछा भैया तो बोले बाबू हमारा नाम दूधनाथ सिंह तो नमस्ते किया पापा ने कहा भैया बच्चों को वहाँ दरवाजे पे उतार दीजिएगा अम्मा के यहाँ अरे बाबूजी जी बे बेफिक्र रही है तो दूधनाथ सिंह जी ड्राइवर साहब थे कंडक्टर साहब जो थे शायद शम्भू जी थे बस का नंबर उन्नीस हम लोग उसमें बिठा दिए गए और हम तीनों भाई बहन मेरे दो छोटे भाई हैं हम तीनों भाई बहन वहाँ पहुँचे तो बस रुकी रही कंडक्टर साहब शम्भू चाचा जो थे वो हम लोगों को घर के भीतर ले गए और काफ़ी भीतर जाके घर था क्योंकि बहुत बड़ा चबूतरा और ये सब पार करके और जाके बोले अम्मा इबल्ल बच्चन आए भैया भाऊजी ना ही आएन और करके नमस्ते करके वो वापस चले गए तब तो हम छोटे थे हमें कुछ समझ में नहीं आई बात सोमवार को वो बस वहाँ रुकी इस बार उन्नीस नंबर की बस थी और कोई दूसरे ड्राइवर साहब थे उनका नाम हम भूल रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि उनका नाम का पता करके कभी आगे आप लोगों को बता दें वो आए बोले अम्मा लेकन तैयार हैं बस आए गए हम लोग तैयार कर दिए गए थे हम लोग बस में बैठे आजमगढ़ आ गए आजमगढ़ आए तो वहाँ फिर बस रुकी और कंडक्टर साहब ने ले जाके हम लोग को पापा मम्मी के पास पहुँचा दिया मतलब सचमुच में डिस्पेंसरी में छोड़ के आए वो और वो चले गए और नमस्ते गया चले गए इसके बाद ये तो नियम हो गया मम्मी पापा जा सके ना जा सकें बस रुकती थी हम लोग बिठा दिए जाते थे और वहाँ पे भीतर वो हम लोग को पहुँचा दिया जाता था उसके बाद एक बार उसके बाद हम ननिहाल गए हुए थे और हमारे भाई लोग आजमगढ़ में थे और पापा का पापा ने कुछ पढ़ाई की और वो पोल्ट्री एक्सपर्ट हो गए तो आजमगढ़ के ही पोल्ट्री फार्म में फार्म मैनेजर हो गए वो दूसरी तरफ था सिधारी के रास्ते में सिदारी एक मोहल्ला होता है वहाँ पर उसकी तरफ था तो उन लोगों को पता चल गया वही लोग थे दूधनाथ सिंह जी शंभू जी और ये दोनों चाचा लोग और बस जो थी लेकिन उसका रूट वो नहीं था अब उन्होंने क्या करना शुरू किया अब ये देखिए आप भला करने की इच्छा मगर सरकारी नौकरी में नियम के विपरीत जाने का की दुविधा उन्होंने क्या हल निकाला कि कैसे बच्चों को उतारें और कैसे लेके जाए खास से उतारना जौनपुर से वापस आके तब हम तो थे नहीं उस समय मेरे दोनों छोटे भाई उन्होंने कहा आपस में उन्होंने कुछ तय किया ड्राइवर साहब ने और कंडक्टर चाचा ने और उन्होंने कहा अरे बस में कुछ गड़बड़ी हो गई है बात शुरू की और सिधारी के रस्ते के मोड़ पे आते आते कहा अच्छा ऐसा ना हो कि हम लोग उस सिधारी वाले रास्ता से चलते हैं वहाँ मजदूर हैं मिस्त्री वो ठीक कर दई हैं एकर गड़बड़ी और ये बस को घुमा के सिधारी के रस्ते पर लाए पोल्ट्री फार्म पर बस रुकी मेरे भाइयों को उतारा गया और पापा के हवाले करके बस लेके कुछ ठोंक पीट कहीं पे रुक के कुछ खटखट पटपट किया और बस लेके स्टेशन पहुंच गया आज हम सोचते हैं तो दंग रह जाते हैं कि ये क्या था ये क्या करने की इच्छा थी हमारे मम्मी पापा ने हमें नहीं याद आता कि इन्हें कुछ दिया हो कुछ लिया हो कोई संबंध नहीं कोई नाता नहीं ये इस तरह की डोर टू डोर सर्विस और कितना भरोसा कितना विश्वास सबको कि ना हम तीनों भाई बहनों के साथ कुछ गड़बड़ होगी यहाँ भी विश्वास वहाँ हमारे अम्मा बाबू यानी दादी बाबा को भी विश्वास कि नहीं बच्चे आराम से आ जाएंगे हैं ना ये लोग कर देंगे हम मतलब ईश्वर को ईश्वर से ये सवाल कर सकते हैं और करते हैं रहते हैं कि ये क्या लोग थे भाई ऐसे लोग अभी भी होते हैं आप बनाते हैं ऐसे लोग आज भी पता नहीं बनाते हैं तो मिलते नहीं शायद हम लोगों को और अब मिलते हैं मिल जाए तो सचमुच में हम तो गोड़ ही धर ले ऐसे लोगों की भाई आप लोग बने रहिए समाज को देश को संसार को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो एक दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से बिना कहे सुने करते रहे अगर कर सकते हैं तो बाकी हम क्या बताएं आपको अच्छा ये तो हुई आदमियों की बात अब आपको एक बात और बताता हूं जैसा कि मेरी पत्नी ने अभी कहा ना कि इनके पिताजी घोड़ा डॉक्टर थे तो साहब मनुष्य मनुष्य के साथ मंदी दिखाता है यह तो बात अपनी जगह पर सही है मैंने इन लोगों की बातों से यह जाना कि बच्चे उस समय में भी या ऐसा कहना चाहिए उस समय में किस कदर जानवरों के प्रति सदा, सदा मंद थे ये मुझे इन लोगों की कहानियां ही पता चला साहब आज की कहानी में मैं सुनता हूं कि कहीं पर वो खबर आती है कि किसी ने स्ट्रीट डॉग्स को पीट पीट के मार डाला कहीं पर यह खबर आती है कि स्ट्रीट डॉग रात में बहुत भौंका तो सुबह उसको जला दिया आई डों किस तरह के लोग हैं जो कि बेजुबान जानवर के साथ इस तरह का सलूक कर सकते हैं मैं यहां पर फिर एक और कहानी जो मेरी पत्नी ही सुनाएंगी तो बेहतर होगा क्योंकि शायद मैं उतने ध्यान से नहीं सुना पाऊंगा तो ये कहानी भी है कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जानवरों से प्यार करते थे और किस तरह से ये उन लोगों को Uh, क्या कहा जाए uh, देखभाल रख रखाव करने में अपने माता पिता की मदद करते थे और कैसे उनका अफेक्शन देखने ही लायक था उनका अफेक्शन मतलब मैं ये बता रहा हूं बच्चों का जानवरों के प्रति और जानवरों का बच्चों के प्रति तो अब अगली आवाज फिर वही एक बार फिर उसी दौरान की बात है क्योंकि उस दौरान चूँकि घर और पापा की डिस्पेंसरी जानवरों वाली डिस्पेंसरी आगे पीछे थी तो हम लोग स्कूल से आके खेलते कूदते बाहर निकलते थे और जानवरों को देखते थे होता ये था कि लोगों के घरों में पालतू जानवर जो बीमार पड़े कुत्ते गाय घोड़े जो भी वो वहाँ आए इलाज के लिए और किसी किसी को रखना पड़ जाता था पापा छोड़ते नहीं थे पापा को ये भरोसा होता था बहुत मरताऊ हालत में कोई कुत्ता आया बच्चा आया कुत्ते का तो पापा समझाते थे कि नहीं भैया इसको दो तीन दिन यहाँ रहना पड़ेगा रखेंगे हम देखेंगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी लोग भरोसा करके छोड़ देते थे अच्छा उस डिस्पेंसरी में रखने की जगह तो थी मगर हम लोगों का हम तीनों भाई बहनों को वो जानवर वो कुत्ते जिनका नाम भी नहीं कुछ होता था हम लोग को पता नहीं होता हम लोग को इतने अच्छे लगते थे इतने बुरे हाल में होते थे इतने दयनीय दिखते थे हम लोग उनको उठा लाते थे अपने घर मम्मी हमारी पहले मना करती थी फिर उसके लिए दूध का बर्तन का सब का इंतजाम कर देती थी और बस चटपट उसको दिया गया पापा जो दवाई बताते थे हम लोग तीनों भाई बहन मिलके अपना खेलते कुत्ते उन, उन कुत्तों की जानवरों की देखभाल करते थे वो दो दिन में एकदम सही हो जाते थे और हर समय जैसे ही हम लोग स्कूल से घर आए और जब तक घर में हैं वो आगे पीछे आगे पीछे मतलब दौड़ना खेलना दुलराना करते थे हाँ ये जरूर होता था कि हम लोग को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे हमारे मम्मी पापा की ओर से कि किसी भी जानवर को बढ़िया से नहलाए बगैर हम लोग छू नहीं सकते तो भैया नहलाने की ड्यूटी में जो हेल्पर्स होते थे खुर्शीद जो पापा के कंपाउंडर थे खुर्शीद वो खुर्शीद चाचा मदद करते थे बल्कि वही नहला देते थे और बस और उस घर में इतने बंदर आते थे बड़ा बंदरों का आतंक था लाल मुंह वाले बंदर इतने आते थे कि हम लोगों का बाहर फ्रीली घूम घूमना बहुत मुश्किल होता था हर समय अटैक ये जो हमारे नन्हे साथी हो जाते थे इनकी वजह से हम को बहुत मदद हो जाती थी ये ज़रा सा भोंक दें वो डर जाए भाग जाए बस तो हम लोगों के लिए वो चार छः दिन जब तक हम अपने उन प्यारे साथियों के साथ रहते थे उनकी देखभाल करते थे ये फ्रीडम के दिन हो जाते थे खुशी के दिन हो जाते थे अच्छा ये तो हुई जानवरों के बाद अब हमने एक नाम और लिया ख़ुर्शीद चाचा खुर्शीद चाचा जब हम लोग को दूसरा घर लेना पड़ा किसी वजह से तो पापा की डिस्पेंसरी तो यहीं पर रही हम लोग आजमगढ़ में नदी के पास में जो नदी वहां पे बहती है उसका नाम क्या है सोन नदी पता नहीं जो नदी है उसके पास में एक बड़े अच्छे नामी डॉक्टर थे डॉक्टर राजवीर सिंह जी उन्हीं के एक घर में हम लोग शिफ्ट हो गए तो खुर्शीद चाचा भी वहां पे रात दिन पड़े रहते थे मतलब डिस्पेंसरी का काम हुआ तो वो यही आके रह जाते थे तो उनका घर किसी गाँव में था तो मेरे छोटे भाई जो थे वो काफ़ी छोटा था तो दूध नहीं पीना चाहता था गजब कमाल का ये इंसान थे खुर्शीद चाचा ये सुबह सुबह स्कूल जाने के आधे पौने घंटे पहले बिस्तर में से छोटे भाई को निकाल के भैया मुंह धो लो भैया चलो दूध पी लो भैया स्कूल जाने के लिए तैयार करा देते हैं भैया आंख बंद है और खुर्शीद चाचा ने उनको तैयार करा दिया उनकी आँख बंद है उनकी नींदी नहीं खुल रही है और वैसे ही आंख बंद बंद भैया दूध पी लो भैया दूध पीने को तैयार ही नहीं अरे भैया वो देखो सूअर वहाँ बोल रहा है देखो सूअर वहाँ बोल रहा है देखो वो गाय वो चिड़िया वो बंदर देखा भैया और भैया की तो आंख नहीं खुली है इन्होंने बात कर कर के कहानियाँ सुना सुना कर इनको दूध भी गटका दिया और भैया को स्कूल लेके स्कूल की बस पर छोड़ के आ गए मेरी समझ में नहीं आता ये लगन ये प्रेम ये कहाँ है अपने घर वाले ये लगन ये प्यार ये स्नेह अपने ही बच्चों को देने का टाइम नहीं है इतनी कहानियां सुना सुना के इतनी बातें कह कह के पता नहीं कहाँ कहाँ के जानवरों की बातें कह कह के हमारे उस छोटे भाई को तैयार करा के स्कूल भेजना ये किसने सिखाया था उनको ये क्या था वो हमारे संबंधी नहीं थे उनको सरकार तनख्वाह देती थी मगर गजब का प्रेम था अन्य भक्तिभाव था उन्होंने जितना वो हमारे भाइयों का हम लोगों का ध्यान रखा हमें ये तो मालूम है कि मम्मी पापा ने उनका बहुत ध्यान रखा मगर आजकल भी लोग ध्यान रखते हैं मगर बदले में हमेशा एक उम्मीद रहती है कि नहीं साहब ये हो रहा है हम ये कर रहे हैं तो हमें मिलना चाहिए कुछ वो निस्वार्थ भाव वो प्रेम वो स्नेह शायद उसकी कमी अब हम लोग ज्यादा महसूस करते हैं शायद है भी या शायद शायद वो प्रेम है और हम पहचान नहीं पा चलिए आप लोग भी बताइएगा नमस्कार सरकारी सरकारी अधिकारियों द्वारा घर के के काम के लिए कर्मचारियों का इस्तेमाल। यही है ना सब यही तो हो रहा है इसी के जिक्र किया ना हाँ ये बात सही कह रहे हैं आप अब आप कह रहे हैं तो हमको ये बात समझ में मगर वो अपने ही हाँ मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाहता हूँ सरकारी कर्मचारी तो अवश्य थे मैं उसको जस्टिफाई भी नहीं कर रहा हूं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि उनको घर का मेंबर ही समझा जाता था और उनका खाना पीना रहना सब कुछ इन्हीं के घर में ही होता था खैर छोड़िए हम लोग बात तो कुछ और कर रहे थे कि ये वो जमाना था जबकि मदद सहायता या अगर या। उसको प्यार कहे तो वो ही मिला करता था। था। इसलिए कि उसके बदले में किसी को कुछ नहीं चाहिए तो आज की बात यहीं पर बंद कर रहा हूं, क्योंकि अब ये बात मैंने आपको सोचने के लिए बताई है मैं इस पे चाहता हूं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भैया एक बार जरा आप भी अपनी जिंदगी में पीछे झांक कर देखिए और हो सके तो दोस्तों के साथ में चर्चा करिए क्योंकि आपको मालूम है ना बात करते रहने से हमारी बातें चलती रहती हैं और बात करते रहने से अरे आपको तो पता है ना भाई बहुत सी बीमारियां भी नहीं होती हैं वो आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले तो बहुत इस पर ज्ञान बांट रहे हैं उन्होंने ज्ञान दिया है कि आपको अल्जाइमर नहीं होगा और क्या क्या ऐसे अजीबों बीमारियों के डिप्रेशन नहीं होगा और एक और क्या भूलने की बीमारी होती है खैर छोड़िए वो वो, वो, हो गई, वो हो गई अभी आ आ गई गई साहब मैं इतना बात करता हूं, उसके बावजूद आ गई, युद्ध तो युद्ध और शांति की बात तो छोड़ दीजिए साहब यहाँ पर युद्ध तो किसी न किसी बात पे होते ही रहते हैं वो बात करने से ही शुरू होते हैं बात नहीं करिएगा तो युद्ध नहीं होंगे सच बात तो ये है खैर तो आज यही पर बंद करता हूँ आपने मेरी बात सुनी उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और मैं आपसे बार बार अपने ट्विटर एड्रेस बताता रहता हूँ व्हाट्सएप बताता रहता हूँ मगर कुछ फ़ायदा होता नहीं क्योंकि मुझे ना तो ट्विटर पे कोई जवाब मिलते हैं और ना व्हाट्सएप पर चलिए छोड़िए मुझसे मत बात करिए मगर मगर ये बात कम से कम अपने दोस्त जिनसे आप हर रोज सुबह शाम मिलते हैं उनसे करिए फ़ोन पर करिए व्हाट्सएप पर करिए और ये बातें करते रहिए तो आज के लिए और हा अरे भाई हैप्पी न्यू ईयर आने वाला नया साल आप सबके लिए मंगलमय हो और ये साल कितना भी अच्छा क्यों ना रहा हो या कितना भी बुरा क्यों ना रहा हो मगर हम यही आशा करते हैं और यही शुभकामना देते हैं कि अगला साल इस साल से कुछ बेहतर हो तो चलिए उज्जवल भविष्य के लिए उज्जवल वर्ष के लिए कामना करते हुए आप से विदा लेता हूँ हैप्पी न्यू ईयर नमस्कार नमस्कार तू सुदामा भी है कन्हैया भी तू भी खारी भी और दाता भी तेरे सौ रंग है मेरे प्यारे तू ही प्यासा है तू ही घर मेरे हमदम मेरे मोहसिन मेरे करम फरमा